माँ की बातें श्रीमती छिरोज बाला राय मेरा देवर सतीश चंद्र राय माँ का आशित था उसे लेकर ही माँ के पास गई थी घर लौटकर उससे मैंने अगले दिन पुनः माँ के यहाँ लेकर जाने के लिए कहा वह दूसरी जगह रहता था बाग बाजार से घर लौटने के बाद फिर मेरा सिर घूमने लगा जो भी हो अगले दिन मैं माँ के पास जाने के लिए तैयार हो गई लेकिन ठीक समय पर सतीश मुझे लेने नहीं आया मैं बहुत हताश होकर बैठी थी कि 12 बजे सतीश ने आकर मुझसे कहा कल रात को माँ ने उसे खबर भिजवाई थी कि कल बहू की दीक्षा नहीं होगी बहू का शरीर अस्वस्थ है अतः परसों 10 बजे के पहले तुम बहू को लेकर आना इसीलिए वह देरी करके आया है माँ की दिव्य दूरदृष्टि की बात सोचकर मैं आश्चर्यचकित रह गई अगले दिन सुबह मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी थी सतीश भी ठीक समय पर मुझे लेने के लिए आया माँ के आदेशानुसार मैं कुछ फल मिठाई फूल पेल पत्ता और एक पतली लाल किनारी की साड़ी लेकर बाग बाजार माँ के घर पहुंची माँ को मैंने एक अपूर्व रूप में देखा पीले रंग की एक साड़ी पहनकर माँ मानो मेरी इष्ट देवी के रूप में दरवाजे पर खड़ी थी मुझे देखते ही बोली पाँच मिनट देर हो गई है जल्दी से पूजा घर में आओ ठाकुर के सामने उन्होंने एक आसन बिछाकर उसे हाथ से साफ़ कर दिया मैं सोचने लगी इस आसन पर कैसे बैठूंगी इस समय माँ ने अपने दाहिने पैर से आसन को ठेलते हुए कहा लो अब हुआ तो यह लड़की भी कम नहीं जाते समय मैं गाड़ी वाले को देने के लिए दो रुपया आँचल में बांध ले गई थी लेकिन उस समय मुझे उन रुपयों की याद नहीं थी जब मैं आसन पर बैठने लगी तो माँ ने कहा बेटी तुम कामनी कांचन त्यागी ठाकुर की आशित होने आई हो तुम्हारे आँचल में तो दो रुपये बंधे हैं इसे खोल कर रखाओ मैंने तुरंत रुपया खोल कर दीवार के पास रख दिया और आसन पर आकर बैठी मैं सोचने लगी कि उस दिन माँ को जैसा देखा वह तो यह माँ नहीं है ऐसा सोचते ही मैं बाह्य ज्ञान सुन्य हो गई माँ ने साथ ही साथ मेरा हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर अत्यंत मधुर कंठ से माँ भई यह आश्वासन की वाणी तीन बार उच्चारित की और बोली कोई भय नहीं यही तुम्हारा जन्मांतर हो गया जन्म जन्मांतर में तुमने जो कुछ किया है वह सब मैंने ले लिया अब तुम पवित्र हो तुम में कोई पाप नहीं साथ ही साथ मेरी भी स्वाभाविक अवस्था लौट आई माँ ने मुझे दीक्षा प्रदान की मैंने पूछा जब विसर्जन का क्या कोई मंत्र है माँ ने कहा विसर्जन नहीं करते समर्पण करते हैं थोड़ी सी प्रसादी मिठाई मेरे हाथ में देकर बोली दीक्षा लेने के बाद अधिक देर तक गुरु के पास नहीं रहना चाहिए आज तुम चली जाओ कल आकर यहाँ प्रसाद पाना मैं माँ को प्रणाम कर लौट आई और दूसरे दिन दोपहर में जाकर मैंने प्रसाद पाया खाने पीने के बाद मैं उनके पास जाकर बैठी माँ ने मुझसे पूछा पढ़ना लिखना जानती हो तो हमेशा गीता का थोड़ा थोड़ा पाठ करना ठाकुर की वचनामृत और रामकृष्ण पोथी पढ़ना और श्री ठाकुर की कितनी किताबें छपी है ये सब पढ़ना मैंने कहा माँ संसार में मेरा मन जरा सा भी नहीं लगता मैं कितने कष्ट से संसारियों के बीच रहती हूँ यह तो तुम्हें मालूम ही है मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे संसारियों के बीच मत रखो मैंने कहा तुम लोगों के लिए सब संसार क्या है बेटी तुम लोगों के लिए संसार में जैसा है वृक्ष के नीचे भी वैसा ही है संसार क्या उनसे रहित है वे तो सब जगह हैं विशेषकर स्त्रियां कहाँ जाएँगी बेटी वे जहाँ जिस तरह से रखें वहीं संतुष्ट होकर रहो उद्देश्य तो उन्हें पुकारना और पाना है उन्हें पुकारने से वे तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाएंगे उन पर निर्भर होने से फिर तुम्हें कोई भय नहीं है और एक बात है गुरु शिष्य का एक साथ रहना उचित नहीं क्योंकि एक साथ रहने से गुरु के कार्यकलाप को देखकर कई बार गुरु के प्रति मनुष्य भाव मन में आता है और इससे शिष्य की क्षति होती है यदि पास में कहीं रह कर, रोज ही कुछ समय गुरुदर्शन उनका संग तथा उपदेश ले सको तो बहुत अच्छा है लेकिन सर्वदा थोड़ी बहुत भेंट मुलाकात नहीं होने से गुरु को भी शिष्य का सब समय स्मरण नहीं रहता तुम रोज ही यहाँ आना